इक्कीस जून की सभा में देश विदेश के समाचार लेकर राघवेंद्र जैन के साथ मैं हूं गुरजंत सग्गू। जापान सरकार नए उपायों पर सहमत हो गई है ताकि विदेशी नागरिकों के लिए देश में रहने और काम करने का बेहतर माहौल तैयार किया जा सके विदेशी श्रमिकों के लिए एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने से संबद्ध विधेयक पारित होने के बाद ये कदम उठाया जा रहा है इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को सैद्धांतिक रूप से तीन वर्षों में निर्दिष्ट कुशल श्रमिक का दर्जा दिलाना है सरकार ने शुक्रवार को संबंधित मंत्रियों की बैठक आयोजित की उन्होंने विदेशियों के साथ सह अस्तित्व वाले सौहार्दपूर्ण समाज की रचना के उद्देश्य से वित्त वर्ष दो तक के खाके में सुधार किया नए खाके में कहा गया है कि भावी विदेशी प्रशिक्षुओं को सहायता दी जानी चाहिए ताकि वे जापान आने से पहले जापानी भाषा सीख सकें इसमें कंपनियों से आग्रह किया गया है कि वे प्रशिक्षुओं का भाषा कौशल सुधारने के सक्रिय प्रयास करने के तरीके तलाशते हुए उन्हें स्वीकारें नए प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुगमता से चलाने के लिए सरकार आवश्यक व्यवस्था भी अपनाएगी जापान अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी यानी जाक्सा का कहना है कि पिछले साल से लेकर इस साल तक उस पर कई साइबर हमले हुए हैं और आशंका है कि उसका कुछ डेटा लीक हो गया हो मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि लीक हुए डेटा में अत्यंत गोपनीय दस्तावेज भी शामिल हो सकते हैं जाक्सा का कहना है कि पिछले वर्ष हैकर्स को उसके सर्वर का अनधिकृत एक्सेस मिल गया था जिसके चलते उसके कर्मियों की व्यक्तिगत जानकारी लीक होने की आशंका है अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि तब से वो क्षति के स्तर और हैकिंग के कारणों की जांच करती आ रही है लेकिन उस पर साइबर हमले इस वर्ष भी जारी रहे एजेंसी का कहना है कि जिस डेटा के लीक होने की आशंका है उसके विषय में जांच जारी है सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए एजेंसी ने विस्तृत जानकारी देने से इंकार कर दिया उसका कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जानकारी जैसे रॉकेट और उपग्रहों के संचालन संबंधी जानकारी किसी दूसरे नेटवर्क पर रहती है जिस पर साइबर हमले का दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वे मॉस्को और प्योंग के बीच हुए समझौतों को ध्यान में रखते हुए उत्तर कोरिया को हथियारों की आपूर्ति की संभावना से इंकार नहीं करते हैं पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किमजोंग उन् ने बुधवार को प्योंगयांग में एक संधि की थी उत्तर कोरिया द्वारा सार्वजनिक किए गए इस समझौते के अनुसार यदि किसी एक देश पर सशस्त्र आक्रमण के कारण युद्ध की स्थिति बनती है तो दूसरा देश सैन्य सहायता प्रदान करेगा पुतिन ने वियतनाम की राजधानी हानोई में एक संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही जहां वे उत्तर कोरिया की अपनी यात्रा के बाद गये थे एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि यदि यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से प्राप्त हथियारों से रूसी क्षेत्र में स्थित ठिकानों पर हमला किया तो क्या इसे सशस्त्र आक्रमण माना जाएगा? पुतिन ने कहा कि ऐसी स्थिति सशस्त्र आक्रमण के बहुत करीब है और मॉस्को इसका विश्लेषण कर रहा है उन्होंने ये भी कहा कि रूस उत्तर कोरिया सहित दुनियाभर में हथियारों की आपूर्ति करने का अधिकार रखता है हालांकि पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि ये संधि सोवियत संघ और उत्तर कोरिया के बीच हुई संधि से अलग नहीं है ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं जापान ने 10 विदेशी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है जिन पर रूस को सैन्य उपयोग में लाई जा सकने वाली वस्तुओं की आपूर्ति करने का संदेह है सरकार ने शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में चीन भारत उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान स्थित 10 कंपनियों को किए जाने वाले निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त की उसने रूसी तेल के आयात में संलिप्तता का हवाला देते हुए संयुक्त अरब अमीरात की एक जहाज़ प्रबंधन कंपनी की परिसंपत्ति फ्रीज करने का भी निर्णय लिया पिछले सप्ताह इटली में आयोजित जी शिखर सम्मेलन में जी नेताओं ने चीन और अन्य देशों द्वारा यूक्रेन पर रूसी आक्रमण में इस्तेमाल की जा सकने वाली दोहरे उपयोग की वस्तुओं को रूस को उपलब्ध कराने पर अपनी चिंता व्यक्त की थी प्रधानमंत्री किशिदा फोमियो ने उस समय कहा था कि जापान अन्य जी देशों के साथ मिलकर नए प्रतिबंध लगाएगा एनएचके को हिरोशिमा शहर में मिले नए वीडियो फुटेज के बारे में पता चला है जिसमें एक दुभाषिया यह गवाही दे रही है कि साठ साल पहले जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अड़ुबम हमले के उत्तरजीवियों से कहा था मुझे खेद है यह कहते हुए ओपेनहाइमर की आंखों में आंसू थे ओपेनहाइमर एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे जिनके मार्गदर्शन में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अड़ुबम का विकास हुआ था कहा जाता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम विस्फोटों से हुई तबाही से वे बेहद दुखी थे लेकिन 1960 में अपनी जापान यात्रा के दौरान कथित तौर पर उन्होंने इन शहरों की यात्रा नहीं की हिरोशिमा स्थित एक गैर मुनाफ़ा संगठन के पास मौजूद यह फ़ुटेज 2015 का है जिसमें दुभाषिया ताइेरा योपो अड़ोबम हमले के उत्तरजीवियों यानी हेबाकुशा की उन्नीस की अमरीका यात्रा के बारे में बात कर रही हैं ताइिरा ने हिरोशिमा में जन्मे हेबाकुशा व सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी शोनो नाओमी तथा अन्य जापानी आगंतुकों व ओपेनहाइमर के बीच बंद कमरे में हुई बैठक का वर्णन किया है उन्होंने बताया कि जब वे लोग कमरे में गए तो ओपेनहाइमर की आंखों से आंसू बह रहे थे और वे बार बार कह रहे थे मुझे क्षमा कर दीजिए इस मुलाकात के बारे में शोनो ने अपने हाईस्कूल के पूर्व छात्रों के न्यूज में लिखा था उन्होंने बताया कि ओपेनहाइमर ने कहा था कि वे हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में बात नहीं करना चाहते थे और उनके ये शब्द उस बोझ को दर्शाते हैं जो वोट हो रहे थे शिकागो स्थित डी पॉल विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मियामोतो युकी ने कहा कि यह बात आश्चर्यजनक है और हेबाकुशा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ओपेनहाइमर ने वास्तव में उनसे मुलाकात की और माफी मांगी मियामोतो ने बताया कि हेबाकुषा को उम्मीद थी कि ओपेनहाइमर अपने शब्दों पर अमल करेंगे और परमाणु हथियारों को ख़त्म करने के लिए अभियान चलाएंगे लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्नीस में ओपेनहाइमर की मृत्यु हो गई थी उन्होंने कहा कि यह ओपेनहाइमर के लिए कठिन रहा होगा क्योंकि उस समय कई अमेरिकी लोग परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के विकास का समर्थन कर रहे थे मिया ने कहा कि परमाणु हथियारों को समाप्त करना एक चुनौती है और इस चुनौती को हमें स्वीकार करना होगा उन्होंने जोड़ा कि हमें अपने कार्यों के माध्यम से ओपेनहाइमर के शब्दों और वास्तविकता के बीच के अंतर को पाटना होगा टोक्यो तो स्थित भारतीय दूतावास ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को योग सत्र का आयोजन किया बौद्ध मंदिर सुकीजी होंगानजी के चौराहे पर हुए इस कार्यक्रम में बारह से ज्यादा लोगों के भाग लेने का अनुमान है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी आईसीआर के योग गुरु डॉक्टर संजय कुमार के मार्गदर्शन में लोगों ने विभिन्न आसन किए बारिश के कारण लोगों ने हाथों में छाता लेकर खड़े होकर योगाभ्यास किया पचास से कुछ अधिक उम्र की एक भारतीय महिला ने कहा कि बारिश के बावजूद इतने सारे लोगों के साथ योग करना एक अनोखा और दिलचस्प अनुभव रहा इसी के साथ एन एच वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का यह अंक समाप्त होता है